अट्ठाईस जुलाई 1918 संध्या के बाद गई थी आरती तब भी आरंभ नहीं हुई थी मां रास्ते की ओर के बरामदे में एक आसन बिछाकर बैठी जब कर रही थी बड़ी गर्मी थी पास जाकर प्रणाम करके बैठते ही मां ने हवा करने के लिए पंखा मेरे हाथ में दे दिया मैं हवा कर रही थी उसी समय एक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 मेरे हाथ से थोड़ा सा नहीं होगा ये लोग तो कर ही रही हैं मां इस पर थोड़ी नाराज हुई उन्होंने दो एक मिनट हवा करने के बाद कहा तो फिर चलती हूं मां एक बार महाराज के पास जाना होगा मां के चरणों में सिर लगाकर प्रणाम करते ही वे अत्यंत नाराज होकर बोली आह पांव में क्यों एक तो ऐसे ही तबीयत खराब है यही कर करके तो यह सब बीमारी हुई है उनके चले जाने के बाद उन्होंने जल से अपने पांव धो लिए वे विधवा महिला गुलाब मां को थोड़ा देख आने के बाद वे तब काफी बीमार थीं। पुनः मां से विदा लेने आई मां ने कहा हां हां जाओ इसके पूर्व मैंने कभी मां को किसी के साथ ऐसा व्यवहार करते नहीं देखा था बाद में मां ने मुझसे कहा मेरा आसन उठाकर कमरे में ले जाओ और बिस्तर को नीचे बिछा दो मां आकर लेटी और घुटनों पर घी की मालिश कर देने को कहा थोड़ी देर बाद वे बोली अब पीठ में मरीचादी तेल की मालिश कर दो ललित बाबू की बात उठी मैंने कहा सुना है कि वे आपकी ही कृपा से बच गए हैं मां उसकी अनेक इच्छाएं थी उसकी जो अवस्था थी बेटी पेट से बाल्टी भर भरकर पानी निकलता था बिल्कुल अंतिम अवस्था में पड़ा था तब उसने बड़े कातर स्वर में कहा मां मेरी बड़ी इच्छा थी कि कामार पुकुर तथा जयराम वाटी में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 प्रेमानंद स्वामी ने देह त्याग किया रात के समय मैं मां के पास गई मां बोली आई हो बेटी बैठो आज मेरा बाबूराम चला गया सुबह से ही आंखों से जल पड़ रहा है इतना कहकर वे रोने लगी बाबूराम मेरे प्राणों की चीज था मठ की शक्ति भक्ति युक्ति सब मेरे बाबूराम के रूप में गंगा तट को आलोकित करके घूमा करती थी बाबूराम की मां पुत्रहीन घर की लड़की थी उसे पिता की संपत्ति मिली थी इस कारण उसे थोड़ा अहंकार था वे स्वयं ही कहती हाथ में कंगन और कमर में सोने का चंद्रहार पहनकर लगता है कि दुनिया में कोई कुछ भी नहीं है वह चार संतान छोड़ गई हैं केवल एक की ही उसके सहते मृत्यु हुई थी थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि बीच के कमरे की दक्षिणी दीवाल पर ठाकुर का जो एक बड़ा सा चित्र था मां उनके पांव पर सिर रखकर करुण स्वर में कह रही हैं, ठाकुर उसे ले गए क्या ही मर्मभेदी स्वर था उनका हम लोगों को भी बड़ी रुलाई आने लगी इधर गोलाब मां बड़ी बीमार थी उन्हें भयानक खूनी पेचिश हुआ था 31 जुलाई 1918। रात के साढ़े सात बजे हैं मां मंदिर में बैठी हैं जाकर प्रणाम करते उठते ही वे बोली बरामदे में मेरा आसन बिछा दो तो बेटी और तख्त के निकट फर्श पर बिछे हुए बिस्तर को समेट कर रख दो आरती के समय वे लोग यहां बैठकर झांझ बजाएंगे विलास महाराज आरती का आयोजन कर रहे थे बरामदे में आसन बिछा देने पर मां ने कहा कमंडलू में गंगा जल है ले आओ गंगा जल से हाथ मुंह धोकर वे जप में बैठी और पंखा मेरे हाथ में देकर हवा करने को कहा थोड़ी देर बाद ही आरती आरंभ हुई मां ने गुरुदेव गुरुदेव कहते हुए हाथ जोड़कर प्रणाम किया और जब पूरा करके आरती देखने लगी आरती समाप्त हो जाने पर विलास महाराज मां को प्रणाम करने के बाद उठकर बोले मां आज बड़ी गर्मी है मां ने चिंतित होकर कहा थोड़ी सी हवा करें उन्होंने कहा कौन करेगा मां मां यह बिटिया कर देगी करो तो बेटी उनकी ओर दो एक बार हवा करते ही वे बोले नहीं नहीं, वे आपको हवा कर रही हैं आपको ही करें यह कहकर वे बाहर चले गए थोड़ी देर बाद मां ने प्रेमानंद स्वामी का प्रसंग उठाकर कहा देखो बेटी बाबूराम के शरीर में और कुछ नहीं था केवल ढांचा भर बचा था उसी समय चंद्रबाबू ऊपर आकर उसी बातचीत में शामिल हो गए और कुछ भक्तों ने बाबूराम महाराज के अंतिम संस्कार के लिए चार पांच सौ रुपए के चंदन काष्ठ घी धूप गुगुल फूल आदि चीजें दी थी यही सब बताने लगे मां ने कहा अहा, ठाकुर के भक्त के लिए देकर उन्हीं लोगों ने अपने रुपए सार्थक कर लिए भगवान ने उन्हें दिया है और भी देंगे चंद्रबाबू प्रणाम करके उठ गए मां कहने लगी सुनो बेटी चाहे जितना भी बड़ा महापुरुष ही क्यों ना हो देह धारण करके आने पर देह का सारा भोग लेना पड़ता है पर अंतर केवल यही है कि साधारण लोग तो रोते हुए जाते हैं परंतु वे लोग जाते हैं हंसते हंसते मृत्यु मानो उनके लिए खेल हो मां पुनः कहने लगी आहा मेरा बाबूराम बचपन में ही आया था ठाकुर उसके साथ कितनी ही मजेदार बातें करते और मेरे नरेन बाबूराम आदि हंसते हंसते लोट पोट हो जाते काशीपुर में एक दिन मैं ढाई सेर दूध का एक कटोरा लेकर सीढ़ियां चढ़ते समय सिर चकरा जाने के कारण गिर पड़ी दूध तो गया ही मेरी एड़ी की हड्डी खिसक गई नरेन बाबूराम ने आकर मुझे संभाला बाद में पांव काफी सूज गया सुनकर ठाकुर ने बाबूराम से कहा तो बाबूराम अब क्या होगा खाने की क्या व्यवस्था होगी कौन मुझे खिलाएगा उन दिनों वे माड़ खाया करते थे मैं माड़ बनाकर ऊपर के कमरे में ले जाकर उन्हें खिलाया करती थी उन दिनों मैं नथ पहनती थी इसीलिए उन्होंने अपनी नाक पर हाथ घुमाकर इशारे से कहा ओ बाबूराम वह जो है ना उसे तू टोकरी में सिर पर उठाकर यहां ला सकेगा ठाकुर की बात सुनकर नरेन और बाबूराम के तो हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए इन लोगों के साथ वे इसी प्रकार से व्यंग विनोद किया करते थे फिर तीन दिनों बाद सूजन थोड़ा कम हो जाने पर बे लोग मुझे सहारा देकर ले जाते और मैं उन्हें खिला लाती बीच में कई दिन गोलाप मां उनके लिए माढ़ बना देती और नरेंद्र खिला देता था बाबू अपनी मां से कहता तू मुझे भला कितना प्यार करती है ठाकुर हम लोगों से जितना स्नेह करते हैं तुम वैसा स्नेह करना नहीं जानती वह बोलती कहता क्या है रे उनका ऐसा ही प्रेम था बाबू राम चार साल की अवस्था में ही कहता मैं विवाह नहीं करूंगा विवाह करने से मर जाऊंगा ठाकुर ने जब कहा था बाद में सूक्ष्म शरीर से मैं लाखों मुखों से खाऊंगा तो इस पर बाबू ने कहा था आपका लाख वाख मैं नहीं जानता मेरी तो इच्छा है कि आप इसी मुख से खाएं और मैं यही मुख देखूं जिसके बहुत से लड़के बच्चे हो जाते ठाकुर उसे ग्रहण नहीं कर सकते थे एक शरीर से 25 बच्चे हो रहे हैं वे भी क्या मनुष्य हैं संयम आदि कुछ भी नहीं मानो पशु हैं गोलाब मां की बीमारी में आज थोड़ा सुधार है किसी दवा के साथ एनीमा दिया गया है सरला ने आकर बताया डॉक्टर विपिन बाबू ने कहा है उन्हें ठीक होने में तीन महीने लगेंगे मां ने कहा खूनी पेचिश क्या छोटी मोटी बीमारी है सो अवश्य लगेगा ठाकुर को भी इसी तरह के आव की प्रवृत्ति थी दक्षिणेश्वर में इसी वर्षा काल में उन्हें प्रायः ही आव हो जाता था नौबत की ओर के लंबे बरामदे के किनारे काठ के एक बक्से में छेद करके नीचे मिट्टी का तस्ला लगा दिया गया था वहीं पर वे शौच जाया करते थे मैं सुबह का फेक आती थी शाम को वे लोग फेंकते उसी समय एक महिला आई थी बताया कि वाराणसी में रहती है उसके कहे अनुसार प्रदीप के कांच पर अंगुली को तपाकर प्रतिदिन ठीक 21 बार सेंक देने से मलद्वार की सूजन घट गई तब मैं सोचती एक तो आऊं की बीमारी उस पर यह गरम सेख बीमारी कहीं बढ़ न जाए किंतु उसमें वृद्धि तो नहीं हुई बल्कि ठीक ही हो गया वही महिला मुझे उस मकान से नौबत में ले आई थी बोली मां उन्हें ऐसी बीमारी है और तुम यहां रहोगी मैंने कहा क्या करूं भांजे की बहू अकेली पड़ जाएगी भांजा अर्थात हृदय वहां ठाकुर के पास रहता है महिला ने कहा सो हुआ करे वे लोग दूसरे किसी को रख देंगे इस समय क्या तुम्हारा उन्हें छोड़कर दूर रहना चल सकता है मैं उसकी बात सुनकर उसके साथ चली आई कई दिनों बाद उन्हें थोड़ा आराम हो जाने के बाद वह महिला चली गई कहां गई उसका मुझे पता नहीं चला इसके बाद उससे भेंट नहीं हुई उसने मेरा बड़ा भला किया है वाराणसी में जाकर भी मैंने उसकी खोज की थी परंतु मिली नहीं उनकी आवश्यकता की सारी चीजें न जाने कहां से आ जाती और फिर न जाने कहां चली जाती मुझे भी एक बार आओ की बीमारी हुई थी बेटी शरीर क्या से क्या हो गया गांव में मैं अपने कलू पुकुर तालाब के किनारे शौच जाया करती थी बार बार जाने में कष्ट होता था अतः वहीं पर लेटी रहती एक दिन तालाब के पानी में मैंने अपना शरीर देखा केवल हाड़ हाड़ ही दिखा देह में और कुछ भी नहीं बचा था तब मैंने सोचा छीह छीह यही तो देह है तो फिर इसकी जरूरत ही क्या है शरीर यहीं रहे इसे छोड़ दूं तभी निबी ने आकर कहा ओ तुम यहां क्यों पड़ी हो चलो घर चलो इतना कहकर वह मुझे घर ले आई अब तो तालाब के किनारे वह सब स्थान ही नहीं बचा है हिस्सा लगाकर सबने बांट बूट लिया है रात के साढ़े दस बजे थे थोड़ी देर बाद मैंने विदा ली एक अगस्त 1918। आज दर्शन करने जाकर सुविधा हो जाने से मां के साथ बहुत सी बातें हुईं, परंतु सारी बातें मठ के सन्यासी संतानों के विषय में ही हुई संभवतः प्रेमानंद स्वामी जी का देह त्याग हो जाने के कारण ही उनके मन में बारंबार संतानों की ही बात उदित हो रही थी इसीलिए उन्हीं का प्रसंग उठाकर मां ने कहा बच्चों ने ठाकुर की परीक्षा लेने के बाद ही त्याग किया बराहनगर मठ में जब वे लोग थे तो अहां, निरंजन आदि सब ने कितने ही दिन आधे पेट खाकर ही ध्यान जब करते हुए समय बिताए थे एक दिन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 पूरा दिन बीत गया रात भी काफी हो गई तभी सुनने में आया कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है पहले नरेन उठकर बोला दरवाजा खोलकर देख तो कौन है पहले देख कि उसके हाथ में कुछ है या नहीं आहा खोलते ही देखा गया कि लाला बाबू के मंदिर अर्थात गंगा के किनारे स्थित गोपाल भवन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 पूरियां आई थी अब तो लड़के बड़े सुख से हैं अहा नरेन बाबूराम आदि सब कितना कष्ट उठा गए हैं इस समय के तुम्हारे महाराज मेरे राखाल को भी कितने ही दिन भात का हांडा मांजना पड़ा है एक बार नरेन गया काशी की ओर जाते समय दो दिन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 मैं उठा नहीं और करवट बदलकर सो गया तब वे मेरे शरीर को धक्का देते हुए बोले मैं उठने को कहता हूं और तू सो रहा है जल्दी से जा तब लगा कि यह मिथ्या स्वप्न नहीं है राम जी ही हुकुम कर रहे हैं इसीलिए यह सब लेकर दौड़ा आया हूं तब नरेंद्र ने इसे ठाकुर की दया समझकर वह भोजन ग्रहण किया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 परंतु नरेन भला कहां सुनने वाला था बलपूर्वक दे दिया अहा, जिस बार नरेन ने मुझे मठ में ले जाकर पहली बार दुर्गा पूजा कराई उस बार पुजारी को उसने मेरे हाथ से दक्षिणा के रूप में 25 रुपए दिलाए थे कुल 1400 रुपए खर्च किए थे पूजा के दिन पूरा मठ लोगों से भर गया था सभी बच्चे परिश्रम कर रहे थे नरेन ने आकर कहा मां मुझे बुखार ला दो हे भगवान कहते ना कहते उसे कपकपी के साथ ज्वर हो गया मैंने कहा ओ मां यह क्या हुआ अब क्या होगा नरेन बोला मां चिंता की कोई बात नहीं मैंने अपनी इच्छा से ज्वर इसीलिए ले लिया कि लड़के प्राण प्राणपण से परिश्रम कर रहे हैं तो भी कहीं कोई त्रुटि हो जाए और मैं उन पर नाराज होकर डांटने लगूं या कहीं दो थप्पड़ ही लगा बैठूं इससे उन्हें भी कष्ट होगा और मुझे भी तकलीफ होगी इसीलिए सोचा कि जरूरत ही क्या है थोड़ी देर बुखार में ही पड़ा रहूं बाद में कामकाज पूरा होते ही मैंने कहा ओ नरेन तो अब उठ जा नरेन बोला हां मां यह देखो उठ गया यह कहकर वह पहले जैसा ही स्वस्थ होकर उठ बैठा पूजा के समय वह अपनी मां को भी मठ में लाया था वह बैंगन तोड़ रही थी मिर्च तोड़ रही थी और इस बगीचे उस बगीचे घूमती फिर रही थी मन में थोड़ा अहंकार था कि मेरे नरेन ने यह सब किया है नरेन ने तब आकर उससे कहा अजी तुम कर क्या रही हो मां के पास जाकर बैठो ना बैंगन मिर्च तोड़ती फिर रही हो शायद सोच रही हो कि तुम्हारे नरू ने यह सब किया है परंतु ऐसी बात नहीं है जिन्हें करना था उन्होंने ही किया है नरेन कुछ भी नहीं है अर्थात ठाकुर ने ही सब किया है हा मेरा बाबूराम नहीं है कौन इस बार पूजा करेगा मंगलवार 6 अप्रैल 1918। आज जाकर देखा तो मां उत्तर की ओर के बरामदे में बैठी जप कर रही हैं थोड़ी देर बाद पांच छह महिलाएं मां से मिलने आईं। उनके ठाकुर प्रणाम करके बैठते ही मां ने अपना जप समाप्त करके उन लोगों से पूछा कि वे कहां से आ रही हैं नलिनी ने उनका परिचय दिया सुना कि उनमें से एक जन चिकित्सा के हेतु आई हैं। पेट में ट्यूमर अर्थात थोड़ा है डॉक्टर ने कहा है कि शल्य चिकित्सा करनी होगी यही सुनकर उन्हें बड़ा भय लगा है न जाने क्यों मां ने इनमें से किसी को भी पांव में हाथ लगाकर प्रणाम करने नहीं दिया उनके बारंबार प्रार्थना करने पर भी उन्होंने राजी न होते हुए कहा उस चौखट से धूल ले लो अंत में उन लोगों ने बीमार महिला को दिखाकर कहा आप आशीर्वाद दीजिए कि वह ठीक हो जाए और पुनः आपके दर्शन पा सके मां आश्वासन देते हुए बोली ठाकुर को अच्छी तरह प्रणाम करो वे ही सब हैं बाद में वे थोड़ी अधीरता के साथ बोली तो फिर तुम लोग अब चलो रात हो गई है उन लोगों ने ठाकुर को प्रणाम करके चले जाने पर मां ने कहा गंगाजल छिड़ककर कमरे में झाड़ू लगा डाल अब ठाकुर का भोग उठेगा आदेश का पालन हो जाने पर मां उठकर नीचे आई और बिस्तर पर लेटने के बाद मेरे हाथ में पंखा देकर बोली हवा कर तो बेटी शरीर जल गया प्रणाम करती हूं तेरे कलकत्ते को कोई कहता है मुझे यह दुख है कोई कहता है मुझे वह दुख है अब और सहन नहीं होता कोई तो न जाने क्या क्या करके आते हैं तो किसी के पच्चीस बाल बच्चे हैं उनमें से दस मर गए इसीलिए रो रही है मनुष्य नहीं सब पशु हैं पशु संयम आदि का नाम तक नहीं इसीलिए ठाकुर कहा करते थे अरे एक शेर के दूध में चार शेर पानी है फूकते फूकते मेरी आंख जल गई मेरे त्यागी भक्तों तुम लोग कहां हो आओ तुमसे बातें करके प्राण बचे ठीक ही कहते थे जोर से हवा करो बेटी आज चार बजे से ही लोग आ रहे हैं मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता हां आज बलराम की पत्नी भी आई थी बाबूराम के लिए कितना रोई है बोली यह मेरा क्या जो है सो भाई है ठीक ही तो है बेटी देवता भाई था थोड़ी देर बाद उन्होंने तेल की मालिश कर देने को कहा मालिश करते करते मैंने मां से कहा मां भक्तों के खाने के लिए मैं दाल पकाकर ले आई हूं मां बोली अच्छा किया है राखाल ने भी कुछ भेजा है इसके पूर्व राधु के पति ने कुछ विशेष खाने की इच्छा व्यक्त की थी किसी के वही प्रसंग उठाने पर माने कहा इस समय कैसे हो सकता है मेरा बाबूराम चला गया है सबका मन दुखी है यह ठाकुर का घर है इसीलिए कामकाज सब चल रहा है नहीं तो रोने पीटने की आवाज से पूरा मकान भर जाता क्या कोई उठ पाता लेकिन खाने की इच्छा प्रकट की है तो देना ही होगा सो ये लोग यदि पकाकर ले आए तो हो सकता है इतना कहकर मेरी ओर देखते ही मैंने कहा जमा यदि हम लोगों के हाथ का खाएं तो अवश्य ला सकूंगी मां ने कहा खाएगा क्यों नहीं खूब खाएगा पकाने के बाद ब्राह्मण रसोइए के हाथ भेज देना लड़कों में से भी किसी किसी को अरुचि हुई है जगदंबा का प्रसाद होने से वे लोग भी थोड़ा थोड़ा खाएंगे